ग बेट्स लीन बरास क्लिंटन पेगलेग बेट्स 20वीं शताब्दी के महान टैप नर्तकों में से एक थे जब वो युवा थे तब क्लिंटन को नृत्य करना पसंद था लेकिन जब उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में एक कारखाने में अपना बाया पैर खो दिया तो किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वो फिर कभी चल पाएंगे या फिर नृत्य करेंगे लेकिन क्लिंटन की रचनात्मक भावना अभी भी जीवित थी जल्दी उन्होंने बैसाखी का उपयोग करके नृत्य करना शुरू किया फिर एक खूटी यानी लकड़ी के पैर पर नाचने लगे कुछ ही समय बाद उनका क्षमता को मैच करने लगा ने पूरे अमेरिका और यूरोप में प्रदर्शन किया शैली से दर्शकों का दिल जीता वह एक अद्भुत शोमैन थे और हर किसी के लिए प्रेरणा के स्रोत थे दृढ़ संकल्प और जीवन के लिए अथाह प्रेम से उन्होंने अपनी बदनसीबी को जीत में बदला उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनके जीवन का असाधारण उदाहरण थी जो उन्होंने हम सबके सामने रखा 1912 में दक्षिण कैरोलिना में क्लेंटन बेट्स सिर्फ पांच साल के थे पर उन्हें जब मौका मिलता वे नृत्य करते थे उनके पास नाचने के जूते नहीं थे इसलिए वो नंगे पैर ही नाचते थे क्योंकि उनके पास कोई संगीत का वाद्य यंत्र नहीं था इसलिए वो खुद हाथों से ताली बजा कर और अपने पैरों से टैप टैप करके नृत्य की ताल देते थे क्लेंटन की माँ एक बटाई मजदूर थी जो एक गोरे मालिक की जमीन पर कपास उगाती थी उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी गोरा मालिक उन्हें जो मजदूरी देता उसे स्वीकार करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था उस समय अमेरिका के दक्षिण के ग्रामीण इलाकों में यह एक आम बात थी क्लेटन को खेती से बिल्कुल नफरत थी इसलिए खेती के काम से बचने के लिए वो शहर में नाई की दुकान पर चले जाते थे वहां उन्हें अपना नृत्य देखने वाले कुछ दर्शक मिल जाते थे नाई की दुकान पर क्लेटन गोरे लोगों के लिए नृत्य करते थे शो के बाद गोरे उनकी और कुछ सिक्के फेंक देते थे वो उनके लिए बक नृत्य करते थे उन्हें तब यह नहीं पता था कि वो वास्तव में टैप नृत्य कर रहे थे जब मां को अपने बेटे की याद आती तो वो क्लेटन के पीछे दौड़ती और भीड़ से कहती "तू मेरे लड़कों को एक नाचने वाला बंदर मत बनाओ और फिर वो क्लेटन को घर वापस ले आती पर उसे उससे क्लेटन का नाचना बंद नहीं हुआ उन्हें कोई भी नहीं रोक सका उन्हें नृत्य में ही सबसे ज़्यादा मजा आता था और वो नाचने के लिए जो कुछ कर सकते थे वो हमेशा करते थे जब क्लेटन 12 साल के हुए तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो खेत के काम से बचने के लिए हफ्तों का का बाद ने कहा प्रभु के, मैं इस बात को प्रभु के पास रखूंगी और उनसे पूछूंगी की क्या करना चाहिए अगली सुबह माँ ने हाँ कह दिया यह पता नहीं कि वह प्रभु की इच्छा थी क्लेटन ने अपने जिद से माँ को थका दिया था क्लेटन मिल में काम करने लगे और तीसरे दिनी एक भयानक दुर्घटना घटी उनका पैर मशीन में फंस गया, डॉक्टरों उन... ने घर पर रसोई की मेज पर ही ऑपरेशन किया किसी ने भी नहीं सोचा कि फिर से कहीं भी चल पाएगा मां ने रोते हुए कहा मैंने भगवान को गलत सुना होगा मां ने जो कुछ सुना वो सही था या गलत पर क्लेटन का जीवन अब कभी भी सामान्य नहीं होगा उनके लिए वो गहरी निराशा के क्षण थे लेकिन उनकी आत्मा में कुछ ऐसा था जिन्हें उन्हें घुटने जिसने उन्हें घुटने टेकने नहीं दिए वो अभी युवा थे और उनका जीवन उमंग से भरा था उनके दिमाग में संगीत की लय थी उन्हें उन धुनों को बस बाहर निकालना था जल्द क्लेटन ने बास के दो डंडों से एक बैसाखी बनाई और उनके सहारे चलने लगे जल्दी क्लेटन संगीत की दोनों को बैसाखी की मददी अच्छा बना दी उस खूटी के छोर पर रबर थी वो नहीं और आधा चमड़ा था जो आवाज करे। अपने दाहिने पैर में क्लिटन ने टैप नृत्य का विशेष जूता पहना जब ने उनसे अद्भुत लय पैदा की धीरे धीरे करके पैक लेग बेट का सिक्का जमने लगा जब माने प्लेटन को देखा तो उन्होंने सोचा नृत्य में ही उसका भविष्य है और उसमें उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा शायद मेरे क्लेटन के लिए यही सबसे अच्छा होगा नाचते समय वो सभी सामान्य कदम रखते थे और चाल चलते थे वो क्रैम रोल भी करते थे वो कुछ अजीब कर्तब्य और पुल बैक भी करते थे लेकिन जब पेगलेग वो नृत्य करते तो वो उसे अपने खुद के खास अंदाज में करते थे किसी ने भी टैप नृत्य में इस तरह का अंदाज पहले कभी नहीं देखा था पेगलेग ने अपना करियर काले दर्शकों के लिए नाचने से शुरू किया उन्हें इस बार इस पर काफ़ी गर्व था वो हर पोशाक के साथ मैचिंग लकड़ी के पैर की खूटी पहनते थे पेगलेग अक्सर अपने नृत्य प्रदर्शन का समापन विशेष अमेरिकन जेट प्लेन नृत्य से करते थे उसके लिए वो मंच पर टैप करते समय हवा में पाँच फीट ऊंचे उछलते थे और फिर दूसरे पैर की खूटी पर सीधे लैंड करते थे उस समय उनका दूसरा पैर लेटी स्थिति में सीधा होता था उसे देखने के बाद दर्शन खड़े होकर तालियां बजाते और उनकी वाह करते थे उन्होंने अन्य अश्वेत कलाकारों के साथ पूरे अमेरिका की यात्रा की और विभिन्न संगीत कार्यक्रमों में कार्यक्रमों में नृत्य किया धीरे धीरे पेगलेक के कार्यक्रम को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ने लगी गोरे लोगों के थिएटर जहां केवल श्वेत कलाकार और दर्शकों को ही अनुमति थी अब वे भी क्लेटर को बुलाने लगे वहां पर श्वेत नर्तकियां अपने मुँह को काला करके नाच करती थी पेगलेग ने भी इसी मेकअप में नृत पेगलेग भी इसी मेकअप में नृत्य करते थे उससे किसी को भी उनके अश्वेत होने का पता नहीं चलता था शो खत्म होने के बाद पेगलेग और अन्य कलाकारों को थिएटर के पास खाने की अनुमति नहीं थी खाने के लिए उन्हें शहर के काले हिस्से के रेस्तोर में जाना पड़ता था पेगलेग ने इस अनुचित व्यवहार को इसलिए शहन किया ताकि उनका नाचना जारी रहे अंत में पेगलेग बेड्स को इतनी शोहरत और पहचान मिली की फिर उन्हें भेज बदलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी उन्होंने एड सुल टेलीविजन शो और फिल्मों में नृत्य किया जब उन्होंने न्यूयॉर्क के फॉर्लैम के कॉटन क्लब में नृत्य किया तब वो एक स्टार एक महान कलाकार बन गए थे उन्होंने इंग्लैंड के राजा और रानी के लिए भी नृत्य किया पूरी दुनिया में शो करने के बाद और फिर वहां भोजन और सोने की सुविधा से वंचित होने से तंग आकर पेगलेग ने अपना खुद का रिसॉर्ट होटल बनाने का फैसला किया उन्होंने वहां पर अश्वेद लोगों का हमेशा स्वागत किया उन्नीस में उन्होंने इक्यावन उन्होंने न्यूयॉर्क के कैट्सकिल पहाड़ी पर पेगलेग बेट्स कंट्री क्लब खोला पैंतीस से अधिक वर्षों तक उन्होंने वहां प्रदर्शन किया और अपने मेहमानों का मनोरंजन किया अत्यंत विषम परिस्थितियों के बावजूद पेगलेक बेड्स को कोई कभी भी कुछ भी करने से नहीं रोक पाया आप काले हों या सफेद आप एक पैर वाले हों या दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अच्छा हमेशा अच्छा ही होता है पेग दो पैरों वाले अच्छे टाइप डांसर जैसे ही थे या उनसे भी बेहतर थे मेरे साथ कोई भी टक्कर नहीं ले पाया वैसे कई लोगों ने कोशिश करके देखी मुझे दया दृष्टि से मत देखो मैं जो हूँ मैं उसी में खुश हूँ मुझे लकड़ी पर टैब यानी दर्शक करना अच्छा लगता है जब तक मैं कल्पनाओं और गर्म जिमनास्टिक को एक साथ मिलाता रहूँगा तब तक मैं पेगलेग बेट्स एक पैर वाला डांसिंग मैन बना रहूँगा क्लेटन पेगलेग बेट्स 1907 से उन्नीस समाप्त